अध्याय 10 अज्ञात सन 1915 सौ ईस्वी के चैत के महीने में मैं उद्बोधन में श्री मां का दर्शन करने गया था एक बार अपनी गर्भधारिणी मां को तीर्थ दर्शन के लिए वाराणसी ले जाने की इच्छा व्यक्त करने पर उन्होंने मुहूर्त अशुभ कहकर मना कर दिया था मैंने यह बात श्री मां को बताई उसके उत्तर में मां ने कहा बेटा अशुभ मुहूर्त में तीर्थ दर्शन करने से कहते हैं पूर्व धर्म नष्ट हो जाता है लेकिन यह भी है कि पुण्य कार्य जल्दी ही कर डालना अच्छा होता है मां के इस द्विअर्थी बात को मैं समझ नहीं पाया और अपनी शंका मिटाने के लिए मैंने दोबारा पूछा कि ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए मां संसारियों में एक धारणा होती है कि असमय में तीर्थ दर्शन नहीं करना चाहिए देखो समय असमय का विचार करके पुण्य कार्य तो स्थगित कर दिया जाता है लेकिन काल अर्थात मृत्यु के लिए तो कोई समय असमय का विचार नहीं है जब मृत्यु के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है तब मौका मिलते ही पुण्य कार्य कर डालना ही अच्छा है 1917 सौ ईस्वी की 27 चैत को जयराम माटी में संध्या के बाद मैं मां से बातचीत कर रहा था मैं मां सब लोग कहते हैं कि कल्पतरु के पास जाने पर कुछ मांगना चाहिए लेकिन संतान मां के पास भला क्या मांगेंगी जिसे जो चाहिए मां उसे वही देती हैं जैसे ठाकुर कहते थे जिसके पेट में जो पचता है मां उसे वही देती है तो कौन सी बात ठीक है मां मनुष्य की बुद्धि ही कितनी है चाहेगा कुछ और मांगेगा कुछ अंत में शिव बनाते बनाते बंदर बना बैठेगा इसीलिए उनके शरणागत होकर रहना ही ठीक है जब जिसे जो चाहिए वे उसे देंगे फिर भी भक्ति और निर्वासना की कामना करनी चाहिए यह कामना कामना में नहीं आती मैं ठाकुर ने कहा है यहां जो भी आएंगे उनका यह अंतिम जन्म होगा और फिर स्वामी जी ने कहा है बिना सन्यास के किसी की मुक्ति नहीं होगी तो फिर गृहस्थों के लिए उपाय क्या है मां ठाकुर हाँ, ने जो कहा है वह भी ठीक है और स्वामी जी ने जो कहा है वह भी ठीक है गृहस्थों के लिए बाह्य संन्यास की आवश्यकता नहीं उन्हें मन ही मन त्याग करना होगा लेकिन किसी किसी को बाह्य संन्यास की भी आवश्यकता है तुम्हें भय किस बात का है उनके शरणागत होकर रहना और हमेशा जानना कि ठाकुर तुम्हारे साथ ही हैं दूसरे किसी समय मेरे एक मित्र की अस्पताल में नितांत निस्सहाय अवस्था में अकाल मृत्यु हो गई उनके निर्मल स्वभाव और ईश्वर प्रेम की बात मैंने मां को पत्र में लिखकर उनकी मुक्ति की प्रार्थना की श्री श्री मां ने उसके उत्तर में लिखा मैं आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे मित्र को मुक्ति लाभ हो ठाकुर उसे समस्त बंधनों से मुक्त करें